बुद्धिवादी व्यंग हरी शंकर परसाई रिकॉर्डेड बाय दीत्या राम रिकॉर्डेड फॉर सी एल ए बी आई एल आशीर्वादों से बनी जिंदगी है बचपन में एक बूढ़े अंधे भिखारी को उन्होंने हाथ पकड़कर सड़क पार करा दिया था अंधे भिखारी ने आशीर्वाद दिया बेटा मेरे जैसे हो जाना अंधे भिखारी का मतलब लंबी उम्र से रहा होगा पर उन्होंने दूसरा मतलब निकाला और अध्यापक हो अध्यापक थे तब उन्होंने एक ठिठरी की प्राण रक्षा की थी ठिठरी ने आशीर्वाद दिया भैया मेरे जैसे होना ठिठरी का चाहे जो भी मतलब रहा हो पर वे इंटेलेक्चुअल बुद्धिवादी हो गए हवा में उड़ते हैं पर जब जमीन में सोते हैं तो टांगे ऊपर करके इस विश्वास और धम के साथ कि आसमान गिरेगा तो पावों से थाम लूँगा आशीर्वादों से बनी जिंदगी का अब ये हाल है कि बंदी आमदनी दो हजार की है बंगला है कार है दोनों लड़के अच्छे नौकरी पर गए हैं लड़की रिसर्च कर रही है ऐसे में शरीफ से शरीफ आदमी इंटेलेक्चुअल हो जाएगा वे कोई खास शरीफ भी नहीं है वे होने में ऐसे ही लेट हो गए दो साल विदेशों में रहकर वह लौटे तो परिचितों में हौला हो गया कि वह बुद्धिवाली हो गए हैं तमाशा प्रेमी लोग उन्हें देखने जाते और बताते कि वह सचमुच बुद्धिवादी हो गए एक ने उन्हें खिड़की से झांककर देखा और हमें बताया वह सचमुच बुद्धिवाड़ी हो गया कमरे में बैठे छत को ऐसे देख रहा था जैसे हिसाब लगा रहा हो कि छत कितने सालों में गिर जाएगी एक ने उन्हें बगीचे में घूमते हुए देख लिया कहने लगा जब वह फूलों की तरफ देखता तो फूल कांपने लगता वह भयंकर बुद्धिवादी हो गया है एक दिन हम उनसे मिलने पहुंचे मैं और मेरा एक मित्र फोन पर उन्होंने आधे घंटे बाद आने को कहा था हम उन दिनों पूर्वी बंगाल की तूफान पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे सोचा बुद्धिवाड़ी को देख भी लेंगे और कुछ चंदा भी ले लेंगे उनके कमरे में हम घुसे सचमुच वो बदल गए थे काली फ्रेम का चश्मा निकल गया था उसकी जगह पतली सुनहरी फ्रेम का चश्मा वे लगाए थे आंखों की चमक और प्रेम की चमक एक दूसरे को प्रतिबिंबित करके चकाचौंध पैदा कर रही थी मृदा में स्थाई खिंता खिंताही होती है मगर उनके चेहरे पर सुख दया खिंता थी खिंता दुनिया की दूरदर्शा पर थी उसमें सुख का भाव इस घर से मिला दिया था कि मैंने इस दूरदर्शा को देख लिया बाईं तरफ का नीचे का होंट कान की तरफ थोड़ा खिंच गया था जिससे दोनों होंटो के बीच थोड़ी सी जगह हो गई थी थ्याई खिंता वह लगातार चिंतन से ऐसा हो गया था पूरे मुंह में वही एक छोटी सी सेंध थी जिसमें से उनकी वाणी निकलती थी बाकी मुंह बंद रहता था हम पूरे मुंह से बोलते हैं मगर बुद्धिवादी मुंह को बाएं कोने से जरा सा खोलकर जिनका शब्द बाहर निकालता है हम पूरा मुंह खोलकर कर हंसते हैं बुद्धिवादी बाई तरफ के कोके होठ को थोड़ा खींच नाक की तरफ ले जाता है होंटो के पास के नथुने में थोड़ी हलचल पैदा होती है और हम पर कृपा के साथ ये संकेत करते मिलता है कि आई एम अम्यूज तुम हंस रहे हो मगर मैं सिर्फ थोड़ा मनोरंजन अनुभव कर रहा हूँ गवार हंसता है बुद्धिवाली सिर्फ रंचित हो जाता है टेबल पर पाँच छः किताबें खुली हुई उल्टी इस तरह पड़ी हैं जैसे पढ़ते पढ़ते लापरवाही से डाल दिए हों पर लापरवाही से ऐसे छोड़ दिए गए हैं कि हर किताब का नाम साफ़ दिख रहा हो किताबों की समझदारी पर मैं न्यौछावर हो गया लापरवाही से एक दूसरे पर गिरेंगी तो भी इस सावधानी से कि हर किताब का नाम न दबे मैं समझ गया कि वे किताबों को पढ़ नहीं रहे थे हमें आधे घंटे बाद उन्होंने बुलाया था इस आधे घंटे में बड़ी मेहनत से इन किताबों की बेतरताबी सती होगी बुद्धिजीवी बार बार किताबों की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था वह चाहता था हम चिकत हों और कहें कितनी तरह की पुस्तकें पढ़ते हो आप इनके तो हमने नाम भी नहीं सुने पर हम चिकत होने में देर कर रहे थे बुद्धिवारी थोड़ा बेचैन होता है उन्होंने हमें इस तरह बैठाया कि हमारी तरफ देखने में उनकी सर को पैंतीस डिग्री घूमना पड़े पैंतीस डिग्री सर घुमाकर सोफे पर कहुनी ठिका कर हतेली पर ठुड्डी से साध वह जब भर नज़र हम आ, हमें देखते हैं तो हम उनके बौद्धिक आंतक से दब जाते हैं हम अपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं उनकी मृदा और दृष्टि में जादू पैदा हो जाता है जब इस कोण से हमें देखकर वह पेट में से निकलती सी धीमी गंभीर आवाज़ में कहते हैं टू मई माइंड तो हमें लगता है कि यह आवाज़ ऊपर बादलों से आ रही है पर आसमान तो साफ़ है बड़ी कोशिश से हम ये जान पाते कि यह आवाज़ बुढ़ीवाड़ी के होंटों के बाएं बाजू के की पतली सी सींध में से निकलती है जब वह टू में माइंड कहते हैं तब तो मुझे लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है दुनिया में सिर्फ एक दिमाग है और वह इनके पास जब वह पैंतीस डिग्री सर नहीं घुमाए होते हैं और हथेली पर ठुडी नहीं होती है तब वह बहुत मामूली आदमी लगते हैं कौन से बुद्धिवाद साधने की कला सीखने में अभ्यास लगता होगा उनको बुद्धिवाड़ी में लय है सिर घुमाने में लय है हथेली जमाने में लय है उठाने में लय है कदम उठाने में लय है अलमारी खोलने में लय है किताब निकालने में लय है किताब के पन्ने पलटने में लये हैं हर हलचल घमी है हल्का व्यक्तित्व घड़बड़ाता है इनका व्यक्तित्व बुद्धि के भोज से इतना भारी हो गया है कि विशेष हरकत नहीं कर सकता उनका बुद्धिवाद मुझे एक थुल थुल मोटे आदमी की तरह लगा जो भारी कदम से धीरे धीरे चलता है वह बोले मुझे यूरोप जाके समझ में आया कि हम लोग बहुत पतीत हैं हमने कहा अपना पति पतन को जानने के लिए आपको इतना दूर जाना पड़ा बुद्धिवाड़ी ने जवाब दिया जो गिरने वाला है वह नहीं देख सकता कि वह गिर रहा है दूर से देखने वाला ही उसके गिरने को देख सकता है उस वक्त हमें लगा कि हम एक गड्ढे में गिर गिरे हुए हैं और यह गड्ढे के ऊपर से हमें बता रहे हैं कि हम गिरे गए हैं उसने हमारा गिरना देख लिया है इसलिए वह गिरने वालों में नहीं है मेरे मित्र ने पूछा हमारे पतन का कारण क्या है बुद्धिजीवी ने आंखें बंद करके सोचा फिर हमारी तरफ देख के कहा टू में माइंड हमें कैरेक्टर नहीं है अपने पतन की बात उन्होंने इस ढंग से कही कि लगा उन्हें हमारे पतन की संतोष है अगर हम पतित ना होते तो उन्हें यह जानने और कहने का सुयोग कैसे मिलता कि हम गिरे हुए हैं और हमारा गिरना वह साफ देख रहे हैं साथी ने अब मुद्दे की बात कहना जरूरी समझा बोला पूर्वी बंगाल में तूफान से बड़ी तबाही हो गई है उसने मृत्यु बीमारी भुखमरी की घृणा गथा सुना डाली बुद्धिवाड़ी सुनता रहा हम दोनों असर का इंतजार कर रहे हैं असर हुआ बुद्धिवाड़ी ने मुंह के कोने से शब्द निकाले हाँ मैंने अखबार में पढ़ा है उस व्यक्त हमें लगा कि पूर्वी बंगाल के लोग कृथार्थ हो गए हैं कि उनकी दूरदर्शा के बारे में इन्होंने पढ़ लिया तूफान सार्थक हो गया बीमारी और भुखमरी पर उन्होंने बड़ा एहसास कर डाला मैंने कहा हम लोग उन पीड़ितों के लिए घन संग्रह करने निकले हैं हम चंदा लेने आए हैं वह समझे हम ज्ञान लेने आए हैं उन्होंने हथेली पर ठुड़ी रखी और उसी में गंभीर आवाज में बोले टू मे माइंड प्रकृति संतुलन करती चलती है पूर्वी बंगाल स्थान की आबड़ी बहुत बढ़ गई थी उसे संतुलन करने के लिए तो प्रकृति ने तूफान भेजा था इसी बीच पूर्वी बंगाल में उनकी सहायता के अभाव एक और आदमी मर गया होगा अगर कोई आदमी डूब रहा हो तो वह उन्हें बचाएंगे नहीं बल्कि सापेक्षित घंट के बारे में सोचेंगे कोई भूखा मर रहा हो तो बुद्धि उसे रोटी नहीं देगा वह विभिन्न देशों के अन्य उत्पादों आंकड़े बताने लगेगा बीमार आदमी को देखकर वह दवा का इंतजाम नहीं करेगा। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाएगा कोई उसे अभी आकर खबर दे कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो बुद्धिवाड़ी दुखी नहीं होगा वह वंश विज्ञान के बारे में बताने लगेगा हमने चंद की उम्मीद छोड़ दी अगर हमने बुद्धिवादी से चंदा मांगना मांगा तो वह दुनिया की अर्थव्यवस्था बताने लगेगा अब हमने अपने आप को बुद्धिवाड़ी को सौंप दिया वह सोच रहा था सोच रहा था सोचकर बड़ी गहराई से खोजकर लाया वह जिसे आज तक कोई नहीं पा सकता था बोला टू मे माइंड आवर ग्रेटेस्ट एनिमी इज पॉवर्टी एक वाक्य सूत्र रूप में कहकर बुद्धिवादी ने हमें सोचने के लिए व्यक्त दे दिया हमने सोचा खूब सोचा मगर गरीबी के समस्या के हल के लिए फिर की तरफ लौटना पड़ा। मैंने पूछा, गरीबी दुनिया में से कैसे मिट सकती है ने कहा, मैंने सोचा है, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों मनुष्य विरोधी हैं। ये दोनों गरीबी नहीं मिटा सकते हमें आधुनिक तकनीकी साधनों का प्रयोग करके खूब उत्पादन बढ़ाना चाहिए मैंने पूछा मगर वितरण के लिए क्या व्यवस्था होगी बुद्धिवाड़ी ने कहा वही मैं आजकल सोच रहा हूँ एक थ्योरी बनाने में लगा हूँ मनुष्य जाति की तरफ आशा की एक किरण पड़ाकर बुद्धिवाड़ी चुप हो गया मेरे साथी ने कहा हमें समाज का नव निर्माण करना पड़ेगा बुद्धिवाड़ी ने फिर हम दोनों को घूर कर देखा बोला समाज का पहला फर्ज यह है कि वे अपने को नष्ट कर ले सोसाइटी मस्ट डिस्ट्रॉय इट यह जाति वर्ण और रंग और ऊंच नीच के भेंदों से जजर समाज पहले मिटे तब नया बने सोचा पूंछूँ सारा समाज नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति को मनुष्य बनाने में कितने लाख साल लग जाएंगे मैंने पूछा नहीं यह सोचकर संतोष कर लिया कि सिर्फ मैं समझता हूं यह एहसास आदमी को नासमझ बना देता है बुद्धिवाडी मार्क्सर की बात कर लेता है फ्राइड और आइंस्टाइन की बात कर लेता है विवेकानंद और कन्फूसियस की बात कर लेता है वह बात कहकर हमें उसे समझने और बचाने का मौका देता है वह जानता है यह बातें हम पहली बार सुन रहे हैं हम पूछते हैं फिर दुनिया की बीमारी के बारे में आपने क्या सोचा है किस तरह इस बीमारी मिटेगी वह आँखें बंद कर लेता है सोचता है हम बड़ी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं बुद्धिवाड़ी कहता है मेटली आई हैव टू रिजन टू गांधी बुद्धिवादी अब क्रांतिकार पर आ गया है कहता है स्टूडेंट पावर यू यूथ पावर हमें अपनी समाज को युवा वर्ग को आज़ादी देनी चाहिए वही पलटेंगे इस दुनिया को वही बदलेंगे जो कौम अपने युवा वर्ग को दबाती है वह कभी ऊपर नहीं उठ सकती यह किताब देखिए मैक्यूर्स की बुद्धिवारी गंभीर हो गया उसने अंतिम सत्य कह दिया हम उठने की तैयारी करने लगे इसी नौकर ने आकर लिफाफा लाकर उन्हें दिया बुद्धिवाड़ी चिट्की पढ़ने लगा पढ़ते पढ़ते उसमें परिवर्तन होने लगा पैंतीस डिग्री का धीरे धीरे कम होने लगा बुद्धिवाड़ी सीधा बैठ गया होन्ट की रोड मिट गई आंखों में ब, बैठी बुद्धि गायब हो गई उसकी जगह परेशानी आ गई, चेहरा सपाट हो गया सांस जोर से चलने लगी बुद्धिवाड़ी ने चिट्ठी को मुठ्ठी में कस लिया चश्मा उतार लिया हम नंगी आंखें देख रहे थे वह बुझ गई थी चमक चश्मे के साथ ही चली गई थी धम शायद मुट्ठी में चिट्ठी के साथ दब गया था मैंने कहा अब परेशान हो गए सब खैर तो है बुद्धिवारी हथप्रभ था वह हमारे सामने अब उस असहाय बच्चे की तरह हो गया जिसका खिलौना बाल्टी में गिर गया हो गहरी सांस लेकर बुद्धिवाड़ी ने कहा यह जमाना आ गया मैंने पूछा क्या हो गया बुद्धिवाड़ी ने कहा लड़की अपने मौसी के घर लखनऊ गई थी वहीं उसने शादी कर ली हमें पता तक नहीं मैंने पूछा लड़का क्या करता है बोले इंजीनियर है मैंने कहा फिर तो अच्छा है बुद्धिवाड़ी उखर पड़े क्या अच्छा है मैं उसे जेल भेज कर रहूंगा हमारे सामने एक महान क्षण उपस्थित था मनुष्य जाति के अतिरिक्त संबंधों के बारे में कोई महान सत्य निकलने वाला है उनके मुख से उनका मुंह पूरा खुलने लगा चश्मा लगाए तब वोंटो के संपुट के को कोने से गुरु गंभीर आवाज निकलते थे अब पूरा मुंह खोल बोलते है हम उनके मुंह की तरफ देखते हैं उनकी परेशानी बढ़ती जाती है चिट्ठी को वह लगातार भीज रहे हैं वे शायद पत्नी को यह खबर बताने को आतुर हैं पर हम यह जानने को आतुर हैं कि इतनी अच्छी शादी को लेकर यह परेशान क्यों ज़रूर इसमें कोई महान दार्शनिक तथ्य निहित हैं जो सिर्फ बुद्धिवारू बुद्धिवाली समझता था मैंने कहा लड़का लड़की बड़े हैं शादी मौसु मौसी के यहाँ हुई है वर अच्छा है फिर आप दुखी क्यों और परेशान क्यों हैं उन्होंने नंगी भूजी आँखों से हमारी तरफ देखा फिर अत्यंत बुरी आवाज़ में कहा पर लड़का कायस्त है ना एंड ऑफ फाइल